बंदे गुरु भक्त वंदे गुरुपद्द्वंदम भक्तबिंदसमित श्रीचैतन बभु वंदे नंदसित राधिका बंदेराधिकार चरणदय गोपीजन सहुत बिंदा मनोहर वंशाकलपतपा सिन्दुव पतितान पावने वैष्णवभ्यो नमो नम मुखति वाचा लंगुंग लंग गिरी यम बंदे परमाधव वृंदाव तुलसीदे वय पीया वैकेशवश्भक्तिपदेवी स्वत्व नमो नम नारायण नमस्कृत नर च नरोतम देवी सरस्वती वैश् तथोज मुदे संतने कृष्ण कथोपदेश गौरी अस्व प्रकाशने गुरु छदाक्त गुरभक्ति भोक्तिमदाजगर धैयम सदाभवीष्टो तेस्प शिव विरीशन तम शरण्यम भीताति हम पनतपालदीपोत वंदे महापुरुष तेरार पल्लवन यदपल्लवन ख्रमणिषटाया विस्फुत कि वधसुभदर्शी पूर्णागर स सागर सारूर्ति साराधि का मयि कदापान करो श्री श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु निदान सियादाधर शिवसादी गौरभक्तिंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु प्रभुनंद सियादत गाधर शिवसदी भक्त गौरभक्तबिंद हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम हरे आजान लंबित भुजौ कनका संकेतन गतरो कमलायताक्ष विश्वां दिज बरो जुगधौर्म पलौ वंदे जगत प्रियकुण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 विपदो संपदो विपदों नपदो संपदो नपदो विपदो विस्ण विष्णु संपदो, संपदो, संपदो, संपदो नारायणश्रुति अंते नारायणस्रुति जन्मलाभ पर पुंसा अंत नारायण श्रृति शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद जी ने बताएं जड़बद्ध अवस्था में बद्ध जीव किसी भी हालत से They cannot get in contact with the Supreme Lord. Sila Vaky Shidhanthu Swaraswatee Guru Shri Chakravarti Bhagwan ne bataye, Badha Jib, Badha Avastha, Badha Avastha me kisi bhi halat apparakhi jagat ka swat naata nahi jod sakta. They cannot get in contact with the transcendental world. बड़ा निराश की बात है सिला सरस्वती गुरुपा जी ने बताते हैं निराश होने का कोई बात नहीं रास्ता खुला है कौन सी रास्ता खुला है महाराज पहले अपरा की जगत से पधारे हुए संत महात्मा इनके बाणी जो है मुख विकलित बाणी आचरण के द्वारा पुष्ट वाणी जो है ये बाणी को आप श्रवण करते रहो तो ग्रेजुअली यू कैन इंप्रूव योर कंसियसनेस देन इट इज पॉसिबल फॉर यू अपरा की जगत से पधारे हुए संत महात्मा ये संत महात्मा का जो मुखार बिंदु से पिघलता हुआ बाणी बाी को अपरा जगत का जो शब्द ब्रह्म सुनते रहो तो थोड़ी देर में आपका अंदर में परिवर्तन आते रहेगा चेंजेज विल कम इन टूअ लाइफ अब आप समझ आओगे सिल पोपा जी ने बताए अपराकित जगत का स्वार्थ संबंध जोड़ने का एक ही रास्ता खुला है अगर आप अप्राकित शब्द ब्रह्मों का सहारा ले लो अप्राकित जगत का जो शब्द ब्रह्मो ये अप्राकित जगत का शब्द ब्रह्मों का सहारा ले लो तो आपका सारे सुविधा हो जाएगा इस बारे में लगातार चर्चा होना चाहिए महीना एक महीना नहीं तो धीरे धीरे हमको समझ में आ सकता प्रहलाद महाराज जी भी नृसिह भगवान का पास ये प्रार्थना रखते हैं सत्संग का बारे में चर्चा करने जाओ तो फर्स्ट यू शुड क्लारीफाई दिस प्वाइंट सत्संगों तो बताते हो सत्संग का क्या महिमा है आओ वॉट इज साधु कैन डू साधु क्या कर सकते हैं संत एवं छिंदती मनोव्यासंगम उक्ति दैट्स वाई आई स्टार्टेड फ्रॉम दिस पॉइंट संत एव छिंदी मनोव्यासंगम उक्ति उक्ति मीनि प्रवोचनादि भी उक्ति भी प्रवोचनादिभी प्रवचन के द्वारा आपका अंदर में जो बॉन्डेज है बॉन्डेज इसको काटकर एकदम साफा कर दे देन यू कैन फील यू आर लूजली अटैच विद दिस मेटेरियल वर्ल्ड नॉट एक्चुअली यू आर इन दिस मेटेरियल वर्ल्ड एंड ग्रेजुअली यू कैन गो ऑफ पहला का संतों का ये है नहीं तो वो संतो नहीं है जिस संतों का पास पहुंचने का बाद आपका मेटेरियल भावना चेंज ना हुए, आपका जड़ भावना जड़ चिंतन जहां के तहां है तो महाराज हम सोचे कि वो सत्संग नहीं हुआ सत्संग इसको नहीं बोलते सत्संग तो इसको बोलते जो एक बार वो संत महात्मा का बानी प्रवचन अब सुन लो अमन ही मन चिंता करते रहोगे महाराज हम तो बहुत सुने हैं हम तो जिंदगी में यहां वहां गए हैं बहुत सारे रिकॉर्ड सुने हैं वृंदावन में यह वहां वहां लेकिन आज क्यों हमारा अंदर में इतना रिएक्शन हो रहा है आई एम फीलिंग शाम शॉट ऑफ रिएक्शन इन टू माई हार्ट ये जो रिएक्शन देने वाला उसी को साधु बोलता है प्रहलाद महाराज जी सुंदर इ प्रवचन के द्वारा आपको अकेल हो जाए प्रहलाद महाराज जी नृसिह भगवान का साथ प्रार्थना करते नई तत मनो में तब कथा सुबई कु नई मनो में तब कथा सुबई कु दुरीतुष्टम साधुतीवर काम हर्ष सोकभयन नस्म कथम तस्कति सा हे भगवान हे प्रभु हम आपका साथ कैसे संबंध जोड़ सकता हम आपका से नृसिह भगवान को बताते प्रहलाद महाराज रोते रोते प्रभु आपका साथ मैं कैसे संबंध जोड़ सकता ये हमारा शिक्षा के लिए नॉट दैट प्रहलाद महाराज इज ए बॉन्डेड सोल लाइक मी ये शिक्षा के लिए प्रहलाद महाराज जी बताते हैं कि भगवान ननो नई तत्मनो संधि में व्याकरण में थोड़ा स्प्लिट अप करके डिविजन करके पाठ करो तो आप लोगों को समझ में आएगा नई मनो में तब कथा सुबई कु दुरीत दुष्ट माधु तीव्र न एत मनो में ए तत्त मनो में हमारा ये जो मन है बद्ध मन आपका कथा में संप्रिय नौ संप्रिय जब भी हरि कथा हुए हम भागता है अरे महाराज क्या बकबक करता है संत लोग आपका कथा में मेरा मन नहीं लगता नहीं मनो में तब कथा सु तुम्हारा तो जो भगवत कथा तुम्हारा जो प्रवचन भगवान भक्तो भगवान ये सब अपना जो परिकर वैशिष्ट सारे तमाम ये सब कथाएं जोड़कर जो भगवत कथा आती है भगवत कथा मतलब भगवान का ही थोड़ा लीला बता दिया नॉट दैट भगवत तत्व तो मतलब भगवान का पार्षद भगवान का धाम भगवान का नाम भगवान का लीला भगवान का मिठास जितना था टोटल एंटूरे टोटल पैराफॉर्नालिया इन टोटल इसको सिंगल औद्वैगन तत्व बोले इज सिंग सिंगल औद्वयगन तत्व समझा मेरा बात बावैयन तत्व को विचार करने के लिए आपका अंदर में ये दुर्विद्धि आ जाए कि महाराज भक्तों लोगों को छाट कर अलग कर दो भगवान को अलग कर दो दोन भगवान रूठ जाएंगे भले इज फुल जस्ट हमारा भक्तों को प्यार करो तो हम खुशी है तो ये जो परिपूर्णो जो तत्व है हमने परिपूर्णतम जो टोटल हमने बताए इसको ही एकत्रित रूप के द्वारा विचार करो तो इसको बोलता है अद्व्य ज्ञान तत्व बदंती तत्वीर तत्व ज्ञानम अद्ययम ब्रह्मेती भग, भगवान ब्रह्मे थी परमात्मे थी भगवान इति शब्द थे ये सारे ही भगवान का ही परमात्मा जो कुछ भी है सारे ब्रह्म परमात्मा भगवान सारे ही भगवान का अलग अलग प्रकाश है ब्रम रूप में रहे तो अलग विचार है अभी बोलने का टाइम नहीं है ये सब अनोखा विचार सुनो तो हैरान हो जाओगे इतना आनंद जीव को सही पात क्या सिद्धांत तो दिया है और जो भगवान का लीला विचार वैशिष्ट को मानते नहीं है उन मायाल मायावादी लोगों को क्या विचार है भक्तों लोगों को क्या विचार है यह सब धीरे धीरे समझ में आ जाएगा प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि भगवान आपका कथा में हमारा ये जो मन दूरित तो, दूरितो दुष्ट असाधु तीव्रम हमारा एमन मन असाधु है दूरी तो दुष्टो असाधु तीव्रम कामादि कामादि के द्वारा हमारा मन विव्रत है आई एम जस्ट टॉर्चर्ड ऑटोमेटिकली इसी अवस्था में हमारा क्या रास्ता है ठाकुर जी आपका साथ तो हम संबंध कैसे जोड़े इसके द्वारा प्रहलाद महाराज कहना चाहते हैं कि आप अगर भगवान का साथ नाता जोड़ना चाहते हो तो आपको भागवत कथा भागवत कथा जो है आपको सुनना चाहिए कहां से भले संत महात्मा का मुखार से एक बात मैं ये साफा करना चाहूं क्लारीफाई करना चाहू बहुत आदमी का इस चीज का ऊपर बड़े नाजुक धरना है यहां अगर सोचो कि रामानंदी संप्रदाय का कोई संत है महाराज हम अपमान करेंगे नो हम अपमान नहीं करेंगे वो भजन करते हैं अच्छा महात्मा बै, बैठा लिया सम्मान किया सब कुछ है थोड़ा राम कथा का, का प्रवचन हुआ वो भी सुन लो ठीक है बट योर टारगेट सुड बी फिक्सड हमारा इच्छा कुछ और था आज बताने का अभी हम जब इधर बैठे तो वो बोल रहे कि साधु संत महात्मा का महिमा के ऊपर चर्चा होगा हमारा काल का चर्चा को बढ़ाते हुए हमको चर्चा करने का इच्छा था जो भी है संत महात्मा का इच्छा ही मेरा इच्छा है उसमें और भी कुछ विचार करने का इच्छा था तो ये जो गोस्वामी लोगों का सिद्धांत है अपना संप्रदाय का उच्चा किस्म का जो संत है उनका संग करो तो उसमें आपका अपना जो भजन का मार्ग वो पुष्ट होते रहेगा समझाना मेरा बात वो पुष्ट होते रहेगा दूसरों संप्रदाय के संत आएगा अपमान कर ये नहीं लेकिन अपना ही संप्रदाय का ऊंचा किस्म का संतों का संग करो उसमें अपना जो भजन का जो मार्ग है उसमें आप ष्ट हो जाओगे समझा मेरा बात यह बात साफा होना चाहिए तुलसीदास जी जब वृंदावन में भजन करना शुरू किए तो भगवान जी आ गए तो बीनती करके रोते रोते बताया ठाकुर जी हमको तो इच्छा है राम लाला का रूप में आप दर्शन दो ठाकुर जी बोले कोई बात नहीं आपका ये पसंद है ठाकुर जी रामला का रूप में दर्शन कर दिए ये सब बहुत विचार है भगवत में बहुत सारे भक्तों के हृदय का भाव का अनुसार भगवान अपना स्वरूप को प्रकट कर देते हैं मिलावट का जरूरी है नहीं आप ये संप्रदाय का विचार ये संप्रदाय का विचार चैतन्य महापू का दिखाई हुआ विशुद्ध प्रेम की विचार ये सब मिला के एक हचपच बना दिया खिचड़ी बना दिया इसमें आप यू कैन नॉट कम आउट सक्सेसफुल इन योर भजन ये बात जानना जरूरी है भागवत में बताया हुआ खुल्ला में खुल्ला जो संत एव छिन्नती मनोव्यासंगम उक्ति अपना प्रवचन के द्वारा बद्ध जीवों का हृदय का जो बंधन है ग्रंथी ग्रंथी उसको के अपरागिक जगत में जाने के लिए हिम्मत पैदा कर देते हृदय में महाराज हम तो दो एक उदाहरण जानना चाहते बहुत सारे प्रवचन करे तो आप लोगों को समझ में कम आते हैं दो चार मिसाल दे दो तो उसमें बहुत आनंद आता है महाराज जी तो हम ठीक है संतो सिर्फ प्रवचन के द्वारा आपका हृदय का बंधन को छिन्न करे सिर्फ ये नहीं ये तो बता हुआ है ही है दर्शन के द्वारा भी पवित्र कर देते हैं ऐसा भी हो लेकिन इट डिपेंड्स अपॉन योर स्टेज आपका अवस्था कैसा है हम एक उदाहरण दे दे श्री शिल सच्चिदानंद भक्त बिनो ठाकुर जी ने श्री शिल भक्त सच्चिदानंद भक्त ठाकुर जी ने श्री जैव धर्म में एक सुंदर मिसाल दिया एक श्री चैतन्य महाप्रभु का संप्रदाय का श्री चैतन्य महाप्रभु का संप्रदाय गौड़िया संप्रदाय का एक वैष्णव पहुंचा हुआ वैष्णव परमस भजन में एकदम जिसका दिल हरिनाम करते करते नाम करते करते पिघल जाता है जिस अवस्था के बारे में हम काल थोड़ा रोशनी डालने का कोशिश की कैसे नाम होना चाहिए कैसे नाम होने से वो नाम का साथ आपका साक्षात भगवान का साक्षात्कार हो ही जाते राइट नयनम गलद सुधारया बदन गद गुया गिरा पुल चितम बपू कदा तब नाम ये चैतन्य महापुर का कहना है ये जब आपका ये स्थिति आ जाए नैनम गलद सुधाराया बदनम गुद्धया निचितम बपू कदा तुम नाम गहन भविष्यति रोते हुए बोल रहे तब निश्चित करके समझ लो कि भगवान का साथ आपका दर्शन हो रहा है साक्षात भगवान का नाम का साथ आपका भगवान का दर्शन भी हो रहा है इसलिए बार बार सिद्धांत तो सुनना चाहिए बार बार इस बहुत विचार है इतने थोड़ी सी समय में होने वाला नहीं कोई खेलकूद नहीं है भगवान का नाम और भगवान का जो शब्द भगवान का जो नाम और भगवान का स्वरूप इसमें कोई भेद नहीं है अभिन्नवात अभिन्नवात नाम नामीनो नो अभिन्नवात देर इज नो डिफरेंस बिटवीन सुप्रीम लॉर्ट एंड इज नेम ये शुद्ध नाम जब उदय होने शुरू करे तो नाम भगवान का रूप भगवान का लीला भगवान का वैशिष्टो सारे आपका सामने ये सब गोस्वामी लोगों का विचार सुनोगे तो पागल बन जाओगे सुंदर एक एक करके नाम ग्रहण करने के लिए क्या चाहिए नाम ग्रोहण का बाद कब भगवान का रूप दर्शन करने का सौभाग्य में हो जाए कि स्थिति में रूप दर्शन पैदा हो जाए तो उसके बाद लीला दर्शन हो जाए ये सब विचार है कभी समय मिले तो सुनोगे तो जी, यहां शिला सच्चिदानंद भक्त ठाकुर जी ने बताते हैं हरिनाम के द्वारा हृदय पिघल जाते हैं ऐसा मापिक एक संत चैतन्य महाप्रभ का कृपा जिनको मिला ओ काश काशी विश्वनाथ जी परमंस गुरु काशी विश्वनाथ इनके दर्शन के लिए गए और वहाँ जब गंगा का किनारे से हरिश्चंद घाट आदि सारे हैं वहां से जा रहे एक मायावादी सन्यासी उसका हंस परभंस जो कुटी चौक बहुदक सब बहुत विचार है कुटी चौक्की को बोलता है बहुजो बोलता है हंस हो परमहसो ये लोग का संप्रदाय का अलग अलग विचार है परमहंसों का विचार जो भागवत में है वो विचार वो लोग का टच नहीं करता वो लोग का विचार थोड़ा अलग है वेदांत के ऊपर वो भी सूखा वेदांतो वेदांत वेदांतो रसमय वेदांत रसमय वेदांतों का एक एक श्लोक का विचार सुनो तो महाराज रसमय है लेकिन ये लोग जो विचार करते है वेदांतो ले जाए तो सूखा एकदम कोई रसफस कुछ नहीं है चैतन्य माप ये सब विचार करके दिखाए प्रबोधानंद सरस्वती को हाँ। सुंदर विचार करके दिखाए तो ये जो एक सन्यासी अपना भजन कुटीर में बैठ के भजन कर रहे हैं, और भजन करते करते भजन करते करते क्या हुआ अपना ही संप्रदाय का भजन शंकर संप्रदाय का भजन करते करते अचानक देखा एक परमंगसो वैष्णव गौड़ीय संप्रदाय का ना जाने वहां से गुजर रहा है और उसका मुख से बोली निकल रहा है श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद नित्यानंदाधर शिवा सदी गौर भक्त बिंदु ये पद को गाते हुए कदम कदम चल रहे लड़खड़ा कर गिर जाते हैं ऐसा प्रेम की स्थिति है कभी चलते कभी लड़खा कर गिर जाते हैं कभी उठते कभी रोते ऐसा उन्माद का माफी अब जाते जाते तो ऐसा स्थिति हो गया ये परमांसो जो अपना उनका संप्रदाय का जो बोलते हैं मानते हैं बड़ा पहुंचा हुआ वेद वेदांतो अध्ययन अध्यापना सारे कर चुके हैं सारे और बहुत शिष्यों का गुरु इस स्थिति में जो ये हालत देखा और अप्राकित भगवान का जो नाम श्री चैतन महापुर कान में आया तो उसका थोड़ा होश आया अरे क्या सुन रहा हूं ये कौन जा रहा है ऐसा तो देख रहा हूं प्रेम की अवस्था बड़ा ऊंचा स्थिति है हमको इसका साथ मिल, मिलना चाहिए आई शुड मीट हिम उसके बाद विजय अरे हमको मिलना शोभा नहीं देता हम हाँ मगर हमारा कुटिया से निकलकर कर वहां जाए और बायाबादी हमारा संप्रदाय भले महाराज का दिमाग खराब हो गया क्या कर रहे है वेदांति है वो इतना ऊंचा विचार है वो जाता है इसका पीछे बेकार पागल है तो उसने जा नहीं पाए समर्ट ऑफ कंट्राडिक्शन गोइंग इन टू एन टू हार्ट उनके हृदय में कंट्राडिक्शन चले शुड आई गो नो नो आई शुड नॉट गो नो आई शुड गो हमारे जाना उचित नहीं जाना उचित नहीं जाए तो क्या बोलेगा आदमी ऐसा विचार में लगते लगते समय बीत गया वो जो परमश वैष्णव गाते गाते श्री कृष्ण चैतन्य वैसा कहते कहते गए तो वो उसका विचार में वो डिसीशन लेने में थोड़ा लेट हो गया अब वाराणसी अब आप कोई आदमी आपका अंदर कोई गए हो गे, तो आप जानते हो दे वहां छोटा छोटा लेन है छोटा छोटा गली छोटे छोटे गली हैं। किसी गली में आप घुस जाओ हमारा संभव नहीं आपके ढूंढ के निकाल ये गली से निकाल वहां निकाल गया वहां से निकालो कहा तो वो गली में घुस गया कहा और वो अंत में सिद्धांत तो लिया महाराज हमको देखा करना चाहिए चाहे कुछ भी बोले आदमी तो जब निकाले इट वॉज टू लेटफॉर्म हिम बड़ा देरी हो गया वो संत कहां महात्मा कहां घुस घुस और मिला नहीं मिला तो नहीं सही लेकिन वो जो अपरागित तो नाम श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद गधाधर शिवा शादी श्री गौर ये जो नाम ये महात्मा का जवान से जो निकाला वो नाम ऑर्डिनरी नाम नहीं था ये नाम का साथ पंचतात्मात्म श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु स्वयं उपस्थित थे इसीलिए यह नाम उसका कर्ण रंध में प्रविष्ट होकर और हृदय में जाकर हृदय का स्थिति को संपूर्ण बदल चुके बदल दिए और उसको तो अब मिला नहीं वो संत लेकिन एक इतना भारी रिएक्शन हुआ को और रहा नहीं गया ही कोड नॉट स्टे इन वाराणसी और सिद्धांत तो ले गया महाराज ये तो श्री चैतन्य महापौर का संप्रदाय है तब तक तो चैतन्य महापू का नाम आप जानते हो चैतन्य चैतन है चौतन्य महापु वहां जाके पूरा पूरा तो संप्रदाय का भक्त बना दिया था उसका तो रिएक्शन थोड़ा बहुत था तब भी था तो वो क्या किया बाद में सिद्धांत तो लिए कि हम वाराणसी से चैतन्य महापो का नवद्वीप धाम में जाएंगे देखो नाम का क्या हिम्मत है असंत महात्मा का कितना महिमा है देखो विचार करके देखो एक बार सिर्फ सुना उसका जो गेट है एंट्रेंस जो इतना छोटा भजन कुटीर इसने एक का संत निकले देखने के लिए कितना टाइम मिलता है यहां से अगर निकले कितना टाइम उस टाइम से महात्मा का दर्शन और उनका वाणी का श्रवन हुआ खींच के ले आए बिंदा बिंदा वहां वाराणसी से नवद्वीप धाम नवद्वीप धाम में गंगा जी में नहाते हुए और इस बार भक्तों लोगों को पूछते हुए आते आते परमंस बाबाजी महाराज के पास पहुंचे परमस बाबाजी महाराज गोद्रुम में भजन कहते थे यू शुड रीड जैव धर्म अगर आपका हिम्मत है जो आप गौड़ीय संप्रदाय का विचार दूसरों का सामने अब रखोगे तो जरूर आपको जैव धर्मों सौ दफा पढ़ना चाहिए इफ नॉट मोर हंड्रेड टाइम्स एटलीस्ट यू शुड रू इट केयरफुली अंडर द गाइडेंस ऑफ गुरु वैष्णव गुरु वैष्णवों का अनुगत्व में आपको कम से कम सुनना चाहिए जैव धर्मों। उसमें क्या हुआ वो जब नवद्वीप पहुंचे परमंश बाबाजी महाराज का उधर परमंश बाबाबाजी महाराज ने उनके कीपा किए उनका परवर्ती नाम हुआ वैष्णव दास आगे चलकर वो गौरी संप्रदाय का एक इतना बड़ा ऊंचा कटी का संत बने क्यों पूछो मत उनका जो अपना स्वरूप जो है वृंदावन में वो स्वरूप का भी विचार परमस महाराज एक दिन अपना जो लीला में डूबे हुए बता दिया एम ना, बोल के ये स्वकी तुम्हारा काम ये है कि तो तो बन गए संत महात्मा का महिमा बताने जाए तो और बहुत सारे विचार आपका सामने पेश करना था लेकिन समय बहुत लिमिटेड है चैतन्य महा को खोद सनातन शिक्षा हमें दिखा दिए एक वैद्य जो है वैद्य वैद्य का विचार कैसे नारद जी का कंटेक्ट नारद जी का संघ के द्वारा कैसे चेंज हो गया पूरा एकदम शुद्ध भक्त बन गया कौन वो इसका विचार अगर आपका सामने पेश किया जाए तो आपका हो जाएगा महाराज इज इट पॉसिबल ये भी संभव है हा हर हालत में संभव है और जो श्लोक दे के शुरू सुरु किया शुरुआत किए ये महात्मा लोगों का मुख से मुखाराबिन जो सुनना चाहिए इसलिए हम प्रवचन का भी स्थान देना चाहे लेकिन एक दो शब्दों में जो श्लोक देकर हमने शुरुआत किए इसका अगर व्याख्या ना करे तो हमारा प्रवोचन अधूरा रह जाएगा वो श्लोक क्या था विपदो नहीं वो विपदो संपदो नहीं वो संपदो विपदो हो विस्वरण विष्णु संपदो नारायण श्रुति जो विपद आप सोचते हो ये विपद है मेरा सं मेरा विपद आ गया संसारी आदमी आम आदमी पल पल में विपद का सम्मुखीन होते और छोटे छोटे बातों में घबरा जाते हैं महाराज ये क्या हुआ लेकिन एक संत महात्मा का जिंदगी में कठिन से एकदम कठिन से कठिन परीक्षा आ जाए बड़ा भारी विपद आ जाए वो क्या सोचते हैं महाराज ये हमारा लिए एक परीक्षा भेज दिया तत्वाम सुसमीक्ष एव भत्मकृत विपाकम ये सब विचार कभी सुनोगे तो आपका आनंद आ जाएगा तो ये विपद आपका सामने जो विपद है छोड़ दो आपका सामने कोई विपद नहीं है विपद तो एक ही है एक विपद है को आप भगवान को भूलकर संत महात्मा का वानी को ठुकरा कर अपना जो मेटेरियल लाइफ जिंदगी मोज ले रहे हो यू आर एंजॉइंग योर मेटरियल लाइफ यही सबसे बड़ा खतरनाक विपद है ये अगर आपका समझ में आ जाए तो देन यू आर रियली इंटेलिजेंट अदरवाइज यू आर नॉट इंटेलिजेंट बांछाकल्प दुर्वश के पास सिंधु पतिता अंग पावन भैष्णव नमो न